नमस्कार मैं अर्चना चावजी आप सभी का स्वागत करती हूं आज आपको मिलवा रही हूं एक ऐसे ब्लॉगर से जो रहते हैं चंबा हिमाचल प्रदेश में नाम है इनका केवल राम क्या बताऊं आपको इनके बारे में इनकी ज़िंदगी में कुछ खास कहने के लिए नहीं है इनके पास बहुत सुहाना सफ़र रहा है इनका अब तक की जिंदगी का पर कुछ खालीपन फिर भी महसूस होता रहता है इन्हें दुनिया देखने सोचने और समझने में अलग लगती है क्या कुछ नहीं दिखाई देता इन्हें सुबह से शाम तक कितना जोड़ पाते हैं ये खुद को उन स्थितियों और परिस्थितियों से बस यही कुछ समझने और जानने की कोशिश करते रहते हैं कि हमेशा दुनिया में इंसान बनकर जी सकें ब्लॉग से इनका परिचय होना एक अजीब घटना है लेकिन उसके बारे में ये फिर कभी बताएंगे लिखने का शौक इन्हें वर्षों से रहा है और इनका ये शौक पूरा किया है इन्होंने ब्लॉग लिखकर। अति उत्साहित होकर ब्लॉग साहित्य पर शोध करने का निर्णय भी लिया और शुरू शुरू में ये इनके लिए बहुत कठिन रहा परंतु विश्वास और धैर्य से काम लेना इन्हें अच्छी तरह आता है और फिर आप सबका सहयोग भी इनके साथ है तो आगे बढ़ने में इन्हें कोई हिचक नहीं और अब पूरा समय ब्लॉग के लिए समर्पित हैं इनका कहना है ब्लॉग अपने आप में एक नशा है जितना उसे देखता पढ़ता लिखता सोचता और समझता हूँ उतना ही इसमें डूबने का मन करता है इसलिए आपसे अपने मन की सारी बात मैं साझा करता हूँ ताकि आपके अमूल्य सुझाव मुझे प्राप्त हों जी हाँ तो आइए आप इनकी एक पोस्ट सुनिए और आपके अमूल्य सुझाव इनके ब्लॉग चलते चलते पर दीजिए इनकी पोस्ट का शीर्षक है इन्हें अपनाने में क्या हर्ज है व्यक्ति का व्यवहार उसके जीवन का आधार है जैसा व्यवहार हम करते हैं बदले में हम वैसा ही पाते हैं हमें जीवन में बहुत सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है हमें बहुत से अनुभव वहां से प्राप्त होते हैं और हमारा जीवन का सफ़र आगे बढ़ता रहता है लेकिन जीना क्या है इस बात से हम वाकिफ नहीं रहते कभी हमारे जीवन में निराशा आती है तो कभी आशा कभी सुख तो कभी दुख कभी हार तो कभी जीत कभी सफलता तो कभी असफलता यह क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है लेकिन जीवन यहीं पर खत्म नहीं हो जाता वह बढ़ता रहता है सांसों का सफर अनवरत रूप से चलता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं बस यही जीवन है लेकिन इस जीवन को हर परिस्थिति में कैसे चलाया जाए हम अपनी मानसिक स्थिति को किस तरह नियंत्रित कर सकते हैं यदि कुछ बातों को अपनाया जाए तो एक बेहतर जीवन जिया जा सकता है और फिर जब हम ऐसा कर पाने में सफल हो जाते हैं तो संसार के लिए हम आदर्श और अनुकरणीय बन जाते हैं आखिर आज क्यों हम कबीर तुलसी विवेकानंद दयानंद सरस्वती विद्यासागर बहुत से नाम हैं जिनको हम याद करते हैं आखिर हम भी तो उन्हीं में से एक हैं फिर क्या हम भी इस जीवन के बाद इस संसार में याद किए जाएंगे यह हमें सोचना पड़ेगा हम जिस तरह का जीवन जियेंगे उसी तरह की पहचान हमें मिलेगी और बस वही पहचान इस संसार में हमारी उपयोगिता का निर्धारण करेगी व्यावहारिक जीवन में कुछ बातें हैं अगर हम उन्हें अपना लें तो एक सुंदर और अनुकरणीय जीवन जिया जा सकता है आखिर क्या है वे बातें आइए बात करते हैं उन बातों के ऊपर पहला मुस्कुराना किसी शायर ने भी क्या खूब लिखा है क्या खूब जीना है फूलों का क्या खूब जीना है फूलों का हंसते आते हैं और हंसते चले जाते हैं एक फूल हर परिस्थिति में मुस्कुराता है इसी कारण जीवन के प्रत्येक पहलू में उसकी महत्ता है जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं जहाँ पर फूल का महत्व ना हो और यह सिर्फ इसी कारण है कि फूल हर परिस्थिति में मुस्कुराता है चाहे प्रकृति का कोई कोप आए या मानव उसे उसके वजूद से अलग कर दे लेकिन वह अपनी मुस्कुराहट हमेशा बिखेरता रहता है यह सीख इंसान को उस फूल से लेनी चाहिए जब भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है तो हम सामने वाले को आमंत्रित कर रहे होते हैं यह संकेत है इस बात का कि आइए मैं तैयार हूँ आपसे बात करने के लिए और जब हम मुस्कुराहट से किसी का अभिवादन करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के मन में हमारे प्रति सकारात्मक भाव परिलक्षित होता है और यही प्रभाव उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है तो अब सोच लेना है कि हमेशा मुस्कराते रहें फूल की तरह दूसरी बात विनम्रता किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए सिर्फ मुस्कुराना ही काफ़ी नहीं होता जब हम बात करें तो हम में विनम्रता भी होनी चाहिए व्यावहारिक जीवन में विनम्रता का बहुत महत्व है जो काम हम अकड़ से नहीं करवा सकते वही काम हम विनम्रता से करवा सकते हैं तभी तो कहा गया है विद्या ददाती विनियम हम जीवन में जितना भी ज्ञानार्जन करते हैं वह हमें विनम्रता देता है तभी तो कहा गया है झुकना इंसान की शान है अकड़े रहना मुर्दे की पहचान है और यह बात काफ़ी हद तक सटीक भी बैठती है अगर हम में इंसानियत का भाव है तो हम हमेशा झुके रहते हैं और सही मायनों में विनम्रता तो वह है जब हम सब कुछ जानते हुए भी सामने वाले व्यक्ति के साथ विनम्रता से पेश आते हैं जीवन में विनम्रता का बहुत महत्व है अगर हम इसे अपना सके तो तीसरी बात है सहनशीलता किसी विचारक ने कहा है सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति की सूचक है अगर इस बात पर गहराई से विचार किया जाए तो हमें सहनशीलता का महत्व पता चल जाएगा हम जितना सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हैं वहाँ पर कई बार हमारे भावों के विपरीत भी कुछ घट जाता है लेकिन उस परिस्थिति में हम अपनी सहनशीलता का परिचय देकर कई बातों को टाल सकते हैं अगर हम में सहनशीलता नहीं है तो हम हमेशा क्रोधित होते रहेंगे और क्रोध का अंत हमेशा पश्चाताप होता है लेकिन तब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होने वाला जब चिड़िया खेत चुक चुकी होती है इसलिए जीवन में अगर सहनशीलता है तो हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं और सहनशीलता को अपनाने के लिए हमें अहंकार को त्यागना पड़ता है और जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो बहुत सी नकारात्मक बातों से बच जाते हैं खुद तो सुखी होते ही हैं औरों के लिए भी सुख का कारण बन जाते हैं चौथी बात है दया दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान अगर हम इस बात को सोचे, तो हमें दया की महत्ता का पता चलता है दया और करुणा में सूक्ष्म अंतर है यानी दया हमारे मन का वह भाव है जिसे हम हर किसी के लिए रखते हैं लेकिन करुणा हम में विशेष परिस्थिति में पैदा होती है दया को किस धर्म का मूल कहा गया है यह सोचना है और वह धर्म है इंसानियत जब हम सिर्फ मानवता के बारे में सोचते हैं तो हम में दया का भाव प्रत्येक प्राणी के लिए बना रहता है और यही भाव हमें उदार बनाता है उदारता का जीवन में बहुत महत्व है जीवन में बहुत सारी चीजें घटित होती है और बहुत कुछ हमारी सोच के प्रतिकूल भी होता है तो हम उदारता का परिचय देकर उन सारी चीज़ों के प्रति सकारात्मक बने रह सकते हैं लेकिन उदारता के मूल में दया का भाव बहुत बड़ी भूमिका निभाता है पांचवी बात है प्रेम महात्मा गांधी ने कहा है प्रेम विश्व की सर्वोच्च शक्ति है और फिर भी सबसे विनम्र प्रेम की महत्ता को समझाते हुए कबीर जी ने भी कहा है ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए या फिर लव इज गॉड तो प्रेम परमात्मा है जीवन में अगर हम प्रेम कर पाने में सफल हो जाते हैं तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जीवन का दूसरा नाम अगर प्रेम दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी प्रेम को हम जितना कर पाते हैं हमारा जीवन उतना सुंदर बनता जाता है लेकिन प्रेम संकीर्ण नहीं होना चाहिए प्रेम उदात होना चाहिए पूरी मानवता के लिए पूरी खुदा की इस सृष्टि के लिए फिर तो कोई पराया नहीं रहेगा और जब कोई पराया ही नहीं तो फिर नफरत किससे? इंसान भगवान का रूप है हर जर्रे में हमें यह खुदा नजर आता है तो जीवन प्रेममय हो जाता है और ऐसा प्रेममय जीवन सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि धरती पर बसने वाले हर एक बशर के लिए सुखदाई होता है प्रेम के विषय में जितना लिखा जाए कम है और इसे जितना किया जाए तब भी कम है इसलिए इस छोटी सी जिंदगी को जीने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और जीवन सुंदर बनाते हुए हम दूसरों के लिए सुख का कारण बन सकते हैं किसी ने कहा है अपने लिए जिया तो क्या जिया है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना हम औरों के काम तभी आ पाएंगे जब हम अपने जीवन और कर्म को उस काबिल बना पाएंगे लिखने को तो और भी कहीं विचारणीय बिंदु हो सकते हैं लेकिन ये बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इसलिए अभी सिर्फ इन पर